के कण कण में व्याप सबके अंदर अंतर्यामी रूप से जो प्रेरणा दे रहे उस पर ब्रह्मा परमात्मा को नमन करते हुए महापुरुष दया उनको चरण में भी वंदन करते हुए समस्त ट्रष्टिगण एवं जिज्ञासो स्त्रोत्रगण उनको अभिवादन करते हुए ऋग्वेरी जो ऐतरीय उपनिषद है उसके ऊपर हम लोग विचार करने में प्रवृत्त होंगे तो भगवान ने सारे प्राणियों का कर्म को अवलोकन किया क्योंकि सृष्टि है अनादि है तो अनादि होने के कारण ये चलते रहेगा बीज अंकुर न्याय के समान बीज और अंकुर आप निर्णय नहीं कर सकते पहले बीज है अथवा अंकुर है अंकुर है बीज है निर्णय नहीं कर सकते उसको जाके अंधता आपको अनादि ही कहना पड़ेगा वैसे ही ये जो सृष्टि है अनादि से चल रहे प्रवाह रूपेणा तो सारे प्राणियों का जो संस्कार है वो पड़े रहता है तो उसको अवलोकन करके परमात्मा ने वैसा ही लोक आदि बना दिया और उसके बाद इन लोकपालों का भी सृष्टि की और लोकपालों की सृष्टि करने के बाद उसका निवास स्थान है रहने का स्थान ही शरीर आदि भी बनाया और ये भूख प्यास है इन देवतों का ही भागीदारी बना दिया उसके बाद उस परमात्मा ने तो सोचा इनको रहने के लिए तो व्यवस्था हो गई जैसे कोई अतिथि आ गए रहने के लिए तो आपने दे दिया अब उसकी भोजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए तो इसलिए उन्होंने अन्नादि की सृष्टि की भोग भोग निवृत्ति करने के लिए उसी जो पंचीकृत पंचमहाभूतों से अन्न की उत्पत्ति और उसके बाद ये जो अन्नादि का जो ग्रहण है किससे होता है अन्न है भोग्य है ये अन्नादि है भोग कौन करता है अन्न को ग्रहण कौन करता है जैसे पीछे शब्दादि की भी सृष्टि बता दिया था तो शब्दादि की सृष्टि है उसकी भोक्ता हो गया देवता हो गए इंद्रिया हो गई जैसा आंख से हम रूप को ग्रहण करते हैं ये भी आहार माना है चांदोज्य उपनिषद में उसे कोई आहार माना है केवल जो हम भोजन करते हैं वही आहार नहीं है इति आहार आहरण करते हम ग्रहण करते हैं संग्रह करते हैं आहार है तो इंद्रियों का जो आहार है ये तो बता दिया पीछे चक्षु का आहार हो गया रूप श्रवण इंद्रिय का आहार हो गया शब्द त्वेन्द्रिया का हो गया स्वर्श ग्राण इंद्रिय का हो गया गंध ये सब आहार बता दिया वहां देखिए इंद्रिया हो गए भोक्ता शब्दादि हो गया भोग्य पदार्थ मुख्य रूप से इंद्रिया भोक्ता नहीं है वो करण है साधन है तो भी इन रूपादियों को ग्रहण करने के कारण उसको अपेक्षकृत भोक्ता माना तो शब्दादि जो है उनका भोक्तृत्व बता दिया इंद्रिया अभिमानी देवता इन शब्दादियों को ग्रहण करते हैं भोग करते हैं आगे जो अन्न उत्पन्न किया है परमात्मा ने यह कौन ग्रहण करता है उसके लिए आगे का प्रकरण बता रहे तदेत सृष्टम लोक बालों के निमित्त बनाकर जो उत्पन्न किया हुआ अन्न क्योंकि भूखे थे सारे लोक बाल देवता देवता से उपलक्षित हमारे इंद्रिय भी लेना है वेष्टि और समष्टि ये जो देवता है लोकपाल है उनके निमित्त जो उत्पन्न किया है वह जो अन्न है तो उस अन्न को वे बोल रहे तदेत स्रेष्टम अन्न परांग अत्यजिगंसात वो जो अन्न है उन्होंने सोचा अरे ये तो भोक्ता तो अपना मृत्यु मान रहा है ये तो मुझे खाएगा भी मुझे छोड़ेगा नहीं इस प्रकार उस अन्न ने सोचा और वहां से पलायन करने लग गए तो वो का व्यक्ति है उसने उस अन्न को खाने के लिए मुंह खोल लिया जैसा शेर मुंह खोलता है वैसा है तो अन्न ने देखा और अन्न वहां भागने लग गए ये कैसी कहानी अन्न भाग गया को लेकर बहुत लोग आक्षेप करते अरे वेद में भी ऐसी ऐसी कहानी गप्पा लगा रहे ये गप्पा नहीं है ये आख्यायिका के द्वारा आपको समझा रहे आपको कहा ले जा रहे शास्त्र ये देख लीजिए। अर्थात ये अन्न को ग्रहण कौन कर रहे मुख नहीं ग्रहण कर सकता है यह विचार करेंगे कौन ग्रहण करेगा करके तो इसलिए यहां बता रहे तदे तत्सृष्टम इस प्रकार उत्पन्न किया हुआ जो अन्न है परांग अत्यचिकित्सक अर्थात ये भोक्ता है खा करके मुझे समाप्त करेंगे मेरा अस्तित्व ही मर जाए जैसा ब्राह दारण्य में भी उपनिषद में आता है उस परमात्मा ने ब्रह्म ने सबसे पहले प्रथम जीव को उत्पन्न किया तो उत्पन्न करने के बाद उसको बहुत भूख लग गई इतनी भूख लग गई उन्होंने सोचा अरे भूखा हूं मैं इसको जो प्रथम उत्पन्न उसको खा दे जैसे बिल्ली है काटे बच्चे देने के बाद एक बच्चे को खा जाती बोलते जो भी बच्चे देती है बिल्ली तो पहले खाती बोलते उसको बहुत भूख लगती तो वैसे ही उस ब्रह्म ने भी सोचा इसको खाओ करके उतने में वो जो कुमार है उत्पन्न हुआ बालक प्रथम वो भयभीत हो गया भाण शब्द किया मृत्यु ने विचार किया ये तो अभी बालक है एक है ये तो मेरा बीज है अभी और इससे मुझे बहुत सृष्टि करनी चाहिए बहुत अन्न उत्पन्न करना है इसलिए इसको नहीं खाना छोड़ दिया उसके बाद सारा जगत को उत्पन्न किया विराट के द्वारा सारा ये जगत है उस परमात्मा का अन्न है वैसे ही यहां बता रहे परमात्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ जो अन्न ने सोचा ये मेरे साथ संग करेंगे संबंध करेंगे जहां संग होता है वह अनर्थ माना जाता है तो इसलिए वहां कहा गया है मदालसने मार्कंडेय पुराण में मदालासा एक हो गयी जितने भी अपने पुत्रों को सब आध्यात्म में योग मार्ग में प्रवृत्ति किया तो उसमें एक पुत्र अवशेषता अलर्क नाम का अलर्क का मतलब उन्मत्त है पागल कुत्ता कहते उन्मत्त नाम उसका अलर्क कहते तो उसको सारा ये राजपाट सौंप दिया था और दोनों पति पत्नी जंगल में गए तपस्या करने के लिए पर यही प्रता थी हमारी बाद में सब अपना अधिकार देकर अपने साधन में लग जाते थे तो जाते समय में मदालस ने एक ताबीज बनाकर रेशम के जो कपड़े में लिखा था श्लोक लिखे थे उसमें और कहा पुत्र जब भी तुझे बहुत आपत्ति आ जाएगी कोई सहारा नहीं है उस समय में उसको खोलो तब तक नहीं खोलना चारों तरफ से शून्य जैसा भान होगा जहां भी देखे कोई सहारा ही नहीं है उस समय में उसको खोलो राजा बिल्कुल एकदम भोग में और सब राज्य में देखते देखते सब भूल गया आध्यात्मिक तभी उसका जो बड़ा भाई था स्वभाव योगी बनाता महायोगी आकाश मार्ग में जा रहा था उन्होंने देखा ये माताजी ने क्या अपराध किया क्या गलती की हम लोगों को सारे बंधन से छुड़ा दिया और इस भाई को बंधन में क्यों डाल दिया इसलिए अवश्य छुड़ाना है कैसा चुड़ा गई जो भोग में लिप्त है सारा सुख जिसके पास है वो योग मार्ग में प्रवृत्त नहीं हो सकता कोई कोई कदुक्का भले हो तो राजा के है उपाय किया राजा का रूप धारण किया काशी राजा के पास गए उनसे सहायता मांगी और अपने भाई के ऊपर चढ़ाई के युद्ध किया तो युद्ध में जो अलर्क है परास्त हो गया गुप्त द्वार से जंगल में भाग गया न कोई वहां सैनिक है न कोई सेवक है कोई न दुखी है भोजन भी नहीं कुछ चारों तरफ से कुछ दीख रहे नहीं बहुत दुखी हो गया इतना दुखी हो गया इतना दुखी हो गया तभी उनको याद आ गया जो माता जी ने कहा दिया था रे पुत्र पुत्रुझे जो अत्यंत जो संकट है अत्यंत जहां दुख आगा तभी ताबीज खोल के देखो तो उसमें खोल के देखा उसमें श्लोक लिखा था सर्वात्म त्याज स चेत्यक्त न शक्य स सद्भि सह कर्तव्या स तो ही संगहम वेशज संग सवात्मना त्याज ये जो संघ है बिल्कुल छोड़ दे दू क्योंकि संघ के द्वारा ही ये सारा बिगड़ जाता है अच्छे से अच्छा व्यक्ति है संघ से बिगड़ जाता है देखा भी जाता है संघ से ही हमारे अंदर संस्कार अधिक होते हैं। यद्यपि कर्म के अनुसार तो आते ही किंतु संघ से उसमें अधिक माना जाता है जैसा संग करते हैं वैसा ही वहां रंग चढ़ता है एक बार राजा विक्रमादित्य के वहां राजा विक्रमादित्य का नाम सुना जाता है उसी के नाम से संवत्सर भी चल रहा है वहां दूरते एक ब्राह्मण और एक बनिया वैश्य तो दोनों में परस्पर ही वाद विवाद हो गया इस संस्कार का जन्म से आता है अथवा तो संघ से आता है तो बनिया है वैश्य ने कहा नहीं संघ से आता है ब्राह्मण ने कहा नहीं जन्मना आता है जन्म से आता है दोनों में बहुत वाद विवाद हो गया निर्णय नहीं हुआ राजा विक्रमादित्य के पास गए विक्रमादित्य है निर्णय करने में ले उसको मशहूर मानते उनके पास अपने समस्या रख दिया राजा ने सोचा एक, एक निर्णय नहीं कर सकते उन्होंने कहा मुझे कुछ समय चाहिए समय के बाद मैं निर्णय करूंगा उसी समय में ब्राह्मण का भी एक छोटा सा बच्चा था और वो बनिया का भी एक छोटा सा बच्चा था राजा ने दोनों बच्चों को मंगवाया और ब्राह्मण का बच्चे की सेवा में भी लगा खूब दासियाद और राज ने सतर्क आदेश दिया एक शब्द भी इनके सामने नहीं बोलना सेवा पूरी होनी चाहिए किंतु एक शब्द उच्चरण नहीं करना राजा की आज्ञा है और उधर जो बनिया का बच्चा था उनके वहां पढ़ाने के लिए वैदिक ब्राह्मणों को रखा इनको वेद पढ़ाना है तो वैसे ही चला बहुत वर्ष बीत गए सता साल हो गया तो ब्राह्मण और बनिया गए राजन अभी तक आपने निर्णय किया नहीं आपके पास कोई भी ऐसा समस्या इतनी लंबे तक नहीं जाती है तुरंत आपने निर्णय करते हैं किंतु हमारी जो समस्या है अभी तक निर्णय नहीं हुआ राजा ने कहा आज ये निर्णय होगा दोनों का बच्चों को बुला दिया बड़े हो गए थे ब्राह्मण से कहा देखो ये तेरा बच्चा है तुम वैदिक विद्वान हो धनांत वेद पाठ करते बोलो तेरे बच्चे से वेद बोलने के तो ब्राह्मण बार बार बोलता है वो बच्चा केवल देख रहे मुख बोल नहीं सकता एक शब्द भी क्योंकि उसके सामने कभी बोले ही नहीं एक शब्द भी केवल देख रहे मात्र वेद बोलना दूर बात एक शब्द भी नहीं बोल रहे और उसके बाद जो बनिया था उसके बच्चे को कहा वेद बोलो उन्होंने बोल दिया गणा आना गणापति गुम करके पूरा वेद बोल दिया सारा वेद बता दिया अभी विक्रमादित्य ने पूछा बताओ ब्राह्मण देवता आप तो इतने बड़े वैदिक है यदि जन्म से आता हो तो तेरा पुत्र भी वैदिक होना चाहिए और ये तो बनिया है सदा व्यापार में लगे रहता है किंतु वेद नहीं बोलना चाहिए तो इसलिए जन्म से तो आता है किंतु संघ से अधिक होता है जैसा आप संग करे यदि सत्संग करे अच्छा संग करे वो व्यक्ति अच्छा भी हो जाता है इसलिए वहां मदालसने लिखा संगहा सर्वात्मना त्याज सचेत्यक् तुम न शक्य यदि वो संग त्यागने में तुम समर्थ नहीं होते हो सद्भी सह कर्तव्य संत महापुरुषे उनके साथ करना चाहिए महापुरुषों के साथ करना चाहिए क्योंकि सताम संगो ही बेशजम ये संतों का जो संग है आपको औषधि के जैसा काम करेगा ये श्लोक पड़ा उसके बाद ममता स कर्तव्य ममता भी नहीं करनी चाहिए यदि करना ही है सारे संसार में ममता करो सारा परमात्मा का ही श्लोक पढ़ते हुए विचार कर रहे थे मैं अभी संत को कहां ढूंढे ये जंगल में कहां से मिलेगा संत उतने में ही वो जो वीर भाव है योगी का रूप धारण करके उनके सामने आता है वो सारा उपदेश करता है योग है ज्ञान आदि जैसा जैसा सुनते हैं उनके अंदर के जितने भी सारे शोक निवृत्त हो जाते तभी वो सामने प्रकट होता है परिचय देता है, मैं आपका बड़ा भाई तेरा कल्याण के लिए मैंने नाटक किया था अभी जाओ तुम राज्य संभालो तभी बोलता मुझे नहीं चाहिए राज्य तभी बोलता मेरा आज्ञा है तुम राज्य संभालो अभी संभालने पर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पद्म पत्र यवाम्बस कमल के पत्ते के समान तो इसीलिए संग है ये अनर्थ का कारण है वैसे ही उस अन्न ने सोचा ये संग करके मुझे समाप्त करेंगे संग भी तीन प्रकार से माना है शास्त्र में जो पिता अपने पुत्र को समझा रहे हीयते ही, ही मतिता ही सह सगमात समा समत विशिष्ट विशिष्टता हेतात। देखिए यद्यपि तात कहते हैं पिता को पिता को तात शब्द प्रयोग करते हैं तात का मतलब है जो रक्षा करता है पालन करता है पोषण करता है इसलिए तात कहते किंतु पुत्र को भी तात शब्द प्रयोग होता है पुत्र में तात शब्द क्यों प्रयोग होता है पिता का ही दूसरा स्वरूप इसमें आएगा ऐतरिया में भी हर एक व्यक्ति का तीन जन्म होता है इसमें बताएंगे तो पिता ही पुत्र रूप से जन्म होता है पिता को तात कहते हैं इसलिए पिता का दूसरा स्वरूप है पुत्र है उसको भी तांत कहाते शिष्य को भी तात कहा जाता है गीता में देखे अर्जुन को तात शब्द प्रयोग किया है हे तात ठीक है पिता का दूसरा स्वरूप पुत्र है इसलिए पिता को तात कहने से पुत्र को भी तात कहा सकते शिष्य को कैसा तात कहे तो पाणिनि जी ने वहां लिखा विद्या योनि संबंध एक सूत्र है दो प्रकार का संबंध होता है एक विद्या संबंध होता है एक योनि संबंध अर्थात एक जन्म को लेके संबंध होता है एकले विद्या को लेकर संबंध होता है माता पिता है वो जो परिवार है ये जन्म को लेके परंपराओं को चलता है गुरु और शिष्य का जो है परंपरा ये विद्या को लेके चलती है। इसलिए दो प्रकार का संबंध है इसलिए शिष्य भी पुत्र के समान माना है अतः शिष्य को भी तात शब्द से प्रयोग किया जाता है इसलिए भगवान ने वहां अर्जुन को तात कहा दिया इसलिए हां बता रहे ही अत ही मतिष्ठाता हे पुत्र ये जो मति है नष्ट हो जाती है बुद्धि है नष्ट हो जाती है मनुष्य के पास एक बुद्धि है यदि बुद्धि नहीं है कितना भी सुंदर हो सब कुछ हो वो किसके लिए किसी काम के नहीं ये बुद्धि है हमारी सारथी माना है कटुपनिषद में वहां स्पष्ट बता दिया आत्मानतिनम विद्य शरीरम रतमे बचा ये जो आत्मा है जीवात्मा है रति है रति का मतलब है जिसका रत होता है उसको रति कहते हैं। जिसके पास धन हो उसको धनी कहते हैं जिसके पास ज्ञान हो उसको ज्ञानी कहते हैं वैसे ही रत वाले का नाम है रति कहते हैं। ये जो आत्मा है रति है ये शरीर रत है शरीर कोई सामान्य नहीं रत कहा दिया और मैत्रेय उपनिषद में इसको मंदिर भी कहा दिया है देहो देवाल प्रोक्ता सजीवा केवल ये मंदिर भी है अब ये मंदिर है मंदिर को यदि हम पवित्र नहीं रखा निर्मल नहीं रखा तो भगवान कहां से बैठेंगे जो गंदा है अपवित्र है वहां तो भूत पिचाच निवास करते हैं। पवित्र स्थान में भूत पिचाच नहीं आते ये भूत पिचाच और कोई नहीं काम क्रोध आदि है भूत पिचाच है ये सबसे बड़े हैं। पिछड़े शरीर है रत माना है, है। शरीर के अंदर एक पतिक यात्री बेटा है और उसको कहां जाना है कहां पहुंचना है बैठे हुए व्यक्ति को मालूम पड़ना चाहिए रत में बैठा है कहां जाना है कोई पता ही नहीं लक्ष्य तो होता है तो ये शरीर रत है उसमें रति आता, जीवात्मा बैठा है बुद्धि है सारथि माना है और मन है लगाम है और इंद्रिय है घोड़े है और ये जो विषय है वो मार्ग है तो विषय रूप मार्ग में इंद्रिय रूप घोड़े निरंतर संचरण करते हैं अभी जो घोड़े है शिक्षित ना हो अवश्य वो रथ को इधर उधर ले जाएगा रथ को भी ठीक से चलाने वाला सारथी होता है सारथी यदि ठीक नहीं है उसमें बैठा हुआ व्यक्ति को कहां पहुंचाएंगे पता नहीं जैसे गाड़ी में यात्रा करते हैं टैक्सी में और ड्राइवर यदि ठीक ना हो पहुंचाना दूर जहां पहुंचना दूर यमराज के पास पहुंचा देंगे कोई एक्सीडेंट करवा देंगे सीधे यमराज के पास भेजेंगे शिक्षित ड्राइवर वैसे हमारे अंदर याद यह है बुद्धि है यदि सारते बिगड़ गया और रथ को इधर उधर चला देंगे और रथ में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको गड्ढे में डाल देंगे तो इसलिए आप बता रहे ही यते ही मतिष्ठाता हे पुत्र ये बुद्धि नष्ट हो जाती कभी ही नहीं सह समागमात जो हीन व्यक्ति है दुष्ट व्यक्ति है असंस्कृत व्यक्ति है शास्त्रीय संस्कार से रहित है उनके साथ जो आप संबंध करते हैं अवश्य नष्ट हो जाएंगे जैसा देखिए कर्ण को देखिए दानवीर मानते उसको सूर्य पुत्र है कर्ण के जैसा कोई दानी भी नहीं है और एक बार वचन देने के बाद कभी पीछे हटने वाला नहीं ऐसा जो कर्ण ने भी द्रौपदी को वेश्य शब्द प्रयोग किया अंतता पश्चाताप तो किया उन्होंने इस संग से दुर्योधन और शकुनी जैसे व्यक्तियों का संग हो गया उसको उनके संग होने के कारण ऐसा जो व्यक्ति है भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनकी प्रशंसा कर रहे कर्ण की वो व्यक्ति भी संघ से इस प्रकार हो गया तो इसलिए हम बता रहे ही नहीं सा समागमान दुष्टों के साथ संग करने पर वो भी ही बुद्धि नष्ट होती इसलिए वहां कर्ण के भी बुद्धि नष्ट हो गई थी कुछ समय तो इसलिए अंत में जो महाभारत युद्ध हो रहा था वहां नियम था एक जाके दूसरे से मिल भी सकता था युद्ध समाप्ति के बाद भगवान घूमते घूमते कर्ण के शिविर में गए जब तक विष्म पिता महा से थे तब तक कर्ण ने युद्ध नहीं किया भगवान ने जाके कहा कर्ण से आप बैठे बैठे क्या कर रहे थोड़ा पांडवों के एक शिविर में तो घूम के आओ ये आपके भाई हैं कर्ण ने कहा नहीं मैं भगवान से भी नहीं डर सकता हूं किंतु वो जो पतिव्रता देवी है उनसे मुझे डर लगता है क्योंकि मैंने एक ऐसा शब्द बोल दिया है उसको मेरे मुख से नहीं निकलना चाहता कैसा निकल गया मुझे भी पता नहीं इसलिए मैं डरता हूं वह नहीं आ सकता कर्ण का वचन है तो कहने का तात्पर्य है जो हीन के संग करने से बुद्धि नष्ट होती है समेच्चा समताम याति समान स्वभाव वाला जो व्यक्ति है उसके साथ यदि संग करें वैसा ही सही हो जाता है और विशिष्टेशा विशिष्टताम और जो विशिष्ट व्यक्ति है श्रेष्ठ व्यक्ति है उसके साथ यदि संग करे वो भी श्रेष्ठत्व को प्राप्त करता है। जैसा वहां दृष्टांत दिया कीटोपी सुमना संगात एक कीड़ा है चींटी है सबको काटती है किंतु पुष्प के साथ संग किया और पुष्प उठा के भगवान को चढ़ा दिया वो चींटी भी भगवान को चढ़ गई। क्योंकि पुष्प के साथ संग करने से वो चींटी भी भगवान के सिर में विराजमान हो गई। जिस भगवान के सिर में चंद्रमा विराजमान हो रहे वहां चींटी भी विराजमान हो गई और वही चींटी यदि लकड़ी के साथ संबंध किया लकड़ी के साथ अग्नि में जाके सारी भस्म हो गई तो इसलिए जो श्रेष्ठ महापुरुष है उनके साथ संग करने से श्रेष्ठत्व को प्राप्त होता है देखा भी जाता है बड़े बड़े दुष्ट लोग भी महापुरुषों के पास जाकर संत बने ऐसा अंगुली माल देखें इतना दुष्ट था बुद्ध के पास जाने से सारा परिवर्तन हो गए तो श्रेष्ठ महापुरुषों का संग करने से श्रेष्ठत्व को प्राप्त होता है इसलिए इस अन्न ने सोचा इसके साथ संग करने से मेरा नाश हो जाएगा सर्वनाश होगा इसलिए वहां भागने लग गया भागने का मतलब एक तात्पर्य है मुख अन्न ग्रहण नहीं कर सकते आप मुख में सामर्थ्य नहीं इसलिए हम बता रहे परांग अत्यजिकार जिस प्रकार बिड़ाला को अर्थात बिल्ली को देखकर चुहा भागने लग जाता है शेर को देखकर अन्य जो पशु भागने लग जाती है वैसे सही ये जो भोगता है उसका मुख ने उस अन्न को ग्रहण करने के लिए मुंह फाड़ दिया और अन्न ने पलायन किया वहां से तभी उस पुरुष ने सोचा रे तो अन्न मुख से तो ग्रहण नहीं हुआ क्या करेंगे भूखा तो है ये कुछ खाना तो पड़ेगा कैसा ग्रहण करेंगे तो वाणी से सोचा अरे बोल करके अरे अन्न रुक जाओ हम खाएंगे तो वाणी से सोचा तो वाणी से भी ग्रहण करना समर्थ नहीं हुआ यहां सुति बता रहे यदि उस पुरुष ने वाणी के द्वारा अन्न ग्रहण किया होता तो आज, आज भी बोल करके ही हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बस ये इधर आओ मैं खाऊंगा करके बस आपका पेट भर जाएगा किंतु वैसा हुआ नहीं तो इसलिए बता रहे वाणी के द्वारा भी ग्रहण नहीं किया बोल करके इस प्रकार वाणी के द्वारा भी ग्रहण नहीं हुआ वो पुरुष परेशान हो गया क्या करे उसके बाद उन्होंने सोचा चलो प्राण के द्वारा ग्रहण करें तो प्राण से भी ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ क्योंकि प्राण का स्वभाव बाहर जाना है इसी प्रकार सभी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने के लिए विचार किया किसी से भी नहीं हुआ नेत्र से भी देखकर के सोचा उससे भी नहीं हुआ स्मृति बता रहे यदि देख करके यदि अन्न का भोजन होता तो आजकल भी देख कर ही तृप्त होना चाहता पेट भरना चाहिए तो अंतता जाके अपान के द्वारा ही अन्न को ग्रहण किया जो अपान नाम का जो प्राण है वो अन्न ग्रहण करने में समर्थ हुआ ये कैसा तो कहने का तात्पर्य है देखिए इतनी लंबी जो कहानी सुनाया स्मृति ने जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं ये अपान के द्वारा है मान लीजिए हाथ से उठा करके आप भोजन रखते हैं मुंह में वो बाहर क्यों नहीं आता है अंदर क्यों जाता है प्राण का स्वभाव है बाहर फेंकना प्राग नयनात नाभि के ऊपर तक प्राण माना जाता है न के नीचे है अपान माना जाता है तो अपान का स्वभाव है नीचे जाना और प्राण का स्वभाव है ऊपर जाना इसलिए देखे योगी लोग अपान को जहां प्राण में डालते हैं साधना के द्वारा वो आकाश मार्ग में उड़ जाते हैं और प्राण को साधन के बल से अपान में डालते हैं वो तो जमीन के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है प्राण का स्वभाव है निरंतर बाहर जाना और अपान का स्वभाव है सदा नीचे की ओर जाना तो आपने भोजन डाल दिया मुंह में वो अंदर क्यों गया बाहर क्यों नहीं आया प्राण जो जैसा बाहर आ रहे वो बाहर फेंक किंतु जो अपान वायु है उसको अंदर खींच रहे जितना भी हम डाल रहे उसको अंदर खींच रहे अतः ये जो हम अन्न ग्रहण करते हैं है तो प्राण का धर्म है भोग तो प्राण का धर्म होने पर भी अन्न केवल अपान के द्वारा ही ग्रहण कर सकता है नीचे के तरफ से खींचता है इसलिए यहां बता दिया जो अपान है उसने ही अन्न को ग्रहण करने के लिए अपनी सामर्थ्य रख दिया अभी भी हम लोग जो भोजन करते हैं वो अपान वायु खींच के पेट के अंदर ले जाता है नाभि के नीचे तरफ से जैसा मान लीजिए आप भोजन करते हैं उस समय में आप प्राणायाम नहीं कर सकते उस समय में वो प्राण है उसको खींचता है अर्थात पूरक करता है प्राण है बाहर जाता है रेचक है और अपान है वो पूरक है और बीच में है कुंभक है गीता में बता दिया स्पष्ट तो इसलिए जो अपान के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है अभी देखिए श्रुति ने इतना सारा बता दिया जो सृष्टि बता दिया पहले लोकों की सृष्टि बता दिया लोकपाल की सृष्टि बता दिया उसके बाद उनका आश्रय स्थान की सृष्टि बता दिया और उसके बाद जो भोजन बता दिया अन्न की उत्पत्ति और अन्न के ग्रहण बता दिया सारा इसका तात्पर्य है श्रुति में अरे साधक जो भी सृष्टि वर्णन किया है उसको थोड़ा देखो ये अनित्य है नाशवान है दृश्य पदार्थ है ऐसे जो सृष्टि है उसके प्रति तुम आसक्त तो मत हो जाओ और इस सृष्टि में तुम आए हो आवश्यक है किसी कर्म के कारण आए हैं और इस सृष्टि से कैसा छुटकार पावे ये देखो जो आप आपात रमणीय जो सृष्टि है उस रंग में घुलो मत उसमें रहते हुए उससे कैसा हम ऊपर उठे पूर्वक ये सृष्टि देख रहे नाशवान आज हम देख रहे कल नहीं रहेगा ये कोई विश्वास नहीं पिछले सारे सृष्टि के पीछे एक कर्ता है उसको उत्पन्न करने वाला कोई ना कोई एक चैतन्य रूप करता है धरता है भरता है उसको देखो और सृष्टि है उसके प्रति वैराग्य होते हुए और अपने स्वरूप के तरफ से इसलिए वहां कहा दिया जब तक के आपात रमणिया सृष्टि है इसका नाम है आपात रमणिया पहले भी एक दिन बताया था आपात रमणिया का मतलब है ऊपर ऊपर सुंदर बिना विचार से आपातता बोलते बिना विचार से जो दिख रहे सुंदर और विचार करने पर वहां कुछ है नहीं ऐसा दृष्टांत भी दिया था उदुम्बरा फलावत गोलार के फल के समान तो इसलिए सृष्टि के प्रति वैरस्य भाव उत्पन्न करते हुए वैरस्य का मतलब उसमें लगाव नहीं हो वैराग्य का मतलब है आसक्ति का अभाव केवल त्याग दिया ये भी वैराग्य है ऐसा नहीं विषय को त्यागा यह भी वैराग्य है किंतु आपने विषय को त्याग दिया किंतु विषय की जो आसक्ति नहीं त्याग दिया वो कौन सा वैराग्य है इसलिए मुख्य जो वैराग्य है आसक्ति को त्यागना और जो वैराग्य है वही समाधिष्ट हो सकता है स्थिर हो सकता है इसलिए भगवान बाश्यकार जी ने कहा दिया है अत्यंत वैराग्यवत समाधि जो अत्यंत वैराग्य है विषयों में कोई भी आसक्ति नहीं है लगाव नहीं है उसके प्रति आकर्षण नहीं है। ऐसे जो अत्यंत वैराग्यवता समाधि समाधि का मतलब आंख बंद करके बैठना नहीं समाहित मन में बिल्कुल स्थिरता है मन में एकाग्रता है इसी का नाम है समाधि समाहित सेव जिसका मन समाहित तो हो गया बिल्कुल एकाग्रता हो गया दृढ़ प्रबोधा ये बोध भी उसके अंदर ही हो सकता है जैसा हम सुनते हैं कभी कभी वह मन एकाग्रता नहीं है शब्दार्थ नहीं होता शब्द तो सुनते हैं अर्थ बोध नहीं होता है जैसा कि वहां प्रजापति ने उपदेश किया था इंद्रव्र विरोचन को किंतु विरोचन ने कुछ अलग ग्रहण किया शरीर को ही आत्मा मान लिया और इंद्र तो बुद्धिमानते उन्होंने विचार किया तो इसलिए हम बता रहे समाहित से प्रबोधा जिसका चित्त समाहित है जिसका चित्त बिल्कुल शांत हो गया इसलिए भगवान बादशाह ने एक जगह बता दिया ए नाधितो देव जिसने देवता की आराधना नहीं की और गुरु कृपा नहीं जिसके पास और जिसने अपना मन को वश में नहीं रखा न तश्च शांति विद्यते तीन ही तू बता दिया तभी जाके उसके मन में शांति संभव है देवता का आराधन भी किया हो गुरु का अनुग्रह भी हो और मन को वश किया है तभी शांति आ जाता है। इसलिए हम मैं बता रहे समा ही तस्व जो बोध है दृढ़ हो जाता है उसमें कोई संशय नहीं रहता है प्रबुद्ध तत्वश्य जिसने तत्व जान लिया ठीक ठीक से मैं कौन हूं संसार के साथ मेरा क्या नाता है क्या संसार मेरा धर्म है अथवा मैं उनका दृष्टा हूं यदि संबंध है तो कौन सा संबंध है इस प्रकार खूब विचार किया विचार करते करते वो दिन भी बता विचार या पश्चा जगन्न किंची जैसा जैसा आप विचार करेंगे बालू की जैसा दीवार शिथिल होते जाती है वैसे ही सारे जो आपके सामने शिथिल होते जाएगा तो इसलिए बोल रहे हैं प्रबुद्ध तत्वशा बंद मुक्ति ही सारे बंधन से मुक्त हो जाता है बंधन का जो मुक्ति होती है तभी नित्य सुख सुखा अनुभूती तभी नित्य सुख का अनुभव होता है हमारा स्वरूप है नित्य सुख स्वरूप है क्योंकि परमात्मा है सतचित्त आनंद स्वरूप है परमात्मा यदि सतचित्त आनंद स्वरूप है परमात्मा और जीव में कोई भेद नहीं एक ही है कार्य कार ने वहां स्पष्ट बता दिया जीव की उत्पत्ति नहीं है वास्तव में देशा महाकाश है कुलाल ने घड़ा बना दिया तो घड़ा बनाते हुए कहते घट आकाश की उत्पत्ति हो गई उत्पत्ति वहां घटकी हुई है किंतु व्यवहार होता है घट आकाश की उत्पत्ति वैसे ही कार्यकरण संगात शरीर जहां उत्पन्न हो गया तभी जीव की उत्पत्ति माना जाता है वास्तव में उत्पत्ति नहीं है इसलिए हमारा स्वरूप है आनंद स्वरूप है सुख स्वरूप है उस सुख स्वरूप में हम स्थित हो सकते हैं इसलिए श्रुति ने सारी सृष्टि दिखा दिया पहले ही कहा गया था श्रुति में सृष्टि में तात्पर्य नहीं सृष्टि के द्वारा सृष्टि के पीछे एक ऐसा कोई एक तत्व है वो जो तत्व है और हमारे अंदर क्या अंतर है? भेद है अथवा अभेद है यदि भेद भी है तो क्यों भेद आया किस कारण से भेद आ गया और इस भेद को कैसा हटावे और उस हटाने से उसका क्या प्रयोजन है ये समझाने के लिए यहां सृष्टि बता दिया तभी जाके विचार करते करते हम लोग अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं साधक के लिए ये होना चाहिए सारा शास्त्र तो याद करना मुश्किल है स्वभाव ही है भूल जाना एक व्यक्ति पढ़ता था तो उन्होंने कहा महाराज मैं जो आज पढ़ता हूं भूल जाता हूं व्याकरण आता है नहीं उन्होंने कहा अच्छी बात है क्योंकि सारा यदि याद रखेंगे तो सिर पड़ जाएगा इतने छोटे सिर में सारा कहां से रहेगा तो भूल भी जाना चाहिए ठीक है किंतु उसको नहीं भूल जाना चाहिए जिसके द्वारा हमारा जो कल्याण है सुख की प्राप्ति उसको नहीं भूलना बाकी सब भूलना ही अच्छी बात है तो सारा को ये पांच याद रखना चाहिए मुख्य रूप से सबसे पहले यम नियम को विसरो मत यम और नियम उसको कभी विसरना नहीं आता भूलना नहीं दूसरा है कर्तव्य को छोड़ो मत क्योंकि कर्तव्य कहते शास्त्र और महापुरुषों ने बताया है वो कर्तव्यों को नहीं छोड़ना हरेक व्यक्ति का कर्तव्य अलग है तीसरा है लक्ष्य को भूलो मत हरेक व्यक्ति का लक्ष्य होता है मनुष्य का लक्ष्य होता है क्या उसको भूलो मत सब कुछ करो किंतु लक्ष्य को भूलो मत चौथा है गंतव्य से रुको मत जहां यदगत्व निवर्तन्ते तद धामा परम उसको रुको मत बीच में चलते रहो धीरे ही से एक दिन अवश्य पहुंच जाएंगे अंतिम है प्राप्तव्य से मुकुरो मत कभी कभी व्यक्ति सोचते उदास हो जाते अरे इतने साल से कर रहा हूं कुछ मिला नहीं वहां से मुंह मोड़ जाते इसलिए प्राप्त से नहीं मुकाबला तभी वो अवश्य अपना स्वरूप को प्राप्त करेंगे यहां तक हम लोगों ने विचार किया याम कल तो गीता पाठ ना इसलिए हमारी जो वाणी है भगवान के चरण और महापुरुष द्वयो को मैं अर्पण करते हुए ही विराम देता हूँ आगे का जो विशेष है गिरीशिभा और ये सुनाएंगे। कल क्या है क्या करके आप लोगों ने श्रवण किया है उसको मनन करते हुए जितना संभव है, हैसन करते हुए जीवन को उतरने का प्रयत्न करना चाहिए तभी मनुष्य जन्म क्या है सफल है कुलम पवित्रा जननी कृतार्ता वसुन्धरा पुण्यवटीच मेरे वाणी को परमात्मा को मैं अर्पण करता हूं ओम शांति शांति नारायण नारायण नारायण कभी कभी मैं अनुभव करता हूं कि हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं ऐसे संत यहां पर आते हैं इनकी वाणी से कितनी शांति मिलती है ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे सब कुछ मिल गया अब पाने को कुछ भी शेष नहीं है स्वामी जी की एक एक बात अनमोल है इन्होंने कहा कि प्रमाद ही मृत्यु है हमें अपने समय का सदुपयोग करना है यदि सदुपयोग नहीं करेंगे समय बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता हमारे जीवन का स्वामी जी ने कहा पांच बातें स्वामी जी ने आज कही मुख्य बात यह कि हमें हमारे जीवन का उद्देश्य करना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है हम चाहते क्या है हमारा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का है या संसार की प्राप्ति का है परमात्मा श्रेय है संसार प्रिय है निर्णय हमें करना है जैसे कृष्ण जैसे कृष्ण